परमपिता परमात्मा का स्मरण अबसे ऊंचे स्वामी पर्वाथी स्वामी प्रणौतनी धरमप्रेमी स्वजनों हम सभी अपना भला चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छा हो सब कार्य अच्छे हों जो जो भी अच्छा है वो सब हमारे जीवन में हो और इसके लिए हम सतत प्रयासशील रहते हैं इसके लिए हमें पुरूषार्थ करना ही होता है लेकिन पुरूषार्थ के साथ साथ और क्या करना चाहिए इस बात को बताते हुए आज का वेद मंत्र है कल्याण के लिए अच्छे के लिए हमें किस बात पर और ध्यान देना चाहिए आज का मंत्र ऋग्वेद के नवासीवे सूक्त का पांचवां मंत्र है और इसे आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में महर्षि दयानंद ने दस्वें क्रम पर दिया है। मंत्र है तमीशानम जगतस्पतिय जिन्वसे हूमहे वयम ऊषा नो यथा वेदसा सृधे रक्षिता पयुरद स्वस्थ तम ईशानम उस सबके रचयिता स्वामी परमात्मा को परमात्मा के बहुत से विशेषण देते हुए एक क्रिया कही जाएगी और वो है वयम हुमहे हम पुकारें व हम सब हु महे पुकारें उसका आह्वान करें किसका आह्वान करें किसको पुकारें तो उसके लिए कहा तम ईशानम उस ईश को स्वामी को समस्त जगत के स्वामी को स्वामी किस किस का है तो कहा जगत तस्थुष पतिन परमात्मा स्वामी है और पति है पालक है किसका पालक है जगत गतिशील समस्त प्राणियों का वस्तुओं का जगत जो भी चलायमान है गतिशील है उस सबका जो हमें गतिशील दिखाई देता है उसका और तस्थुश जो स्थिर है हमें गतिशील दिखाई नहीं देता उसका भी जो पति ही पालक है उसको यम जिनवम बुद्धि को धीम का अर्थ महसी करते हैं सर्व विद्यामय विज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाले को जो सर्व ज्ञानमय है ऐसा परमात्मा जो विज्ञान स्वरूप है और धीम बुद्धि को जो प्रकाशित करने वाला है हमारी बुद्धि को पढ़ाने वाला है ऐसे उस परमात्मा को जिन जो प्रेरणनीय स्वरूप वाला है जो हमें तर्पण करता है हमारे को तृप्त करता है ऐसा परमात्मा ये हम जिन को एक साथ भी देख सकते हैं बुद्धि को जो प्रेरित करता है हमारी बुद्धि को जो प्रकाशित करता है उद्घाटित करता है जो हमारी बुद्धि को गति प्रदान करता है धीम जिनवम परमात्मा ने जो बुद्धि हमें दी और हम उसका उपयोग करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं स्मरण करते हैं और अपने हित अहित का ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार कर्म करते हैं इस सब प्रक्रिया में ये प्रतीत होता है कि हम ही अपनी बुद्धि को प्रेरित करते हैं हम ही अपनी बुद्धि को चलाते हैं हम ही बुद्धि में ज्ञान को बढ़ाते हैं हम ही स्मरण करते हैं और बुद्धि में स्थित ज्ञान इसके आधार पर विश्लेषण करते हैं निष्कर्ष निकालते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं बुद्धि का ये सब प्रयोग हमारे द्वारा होता है हम करते हैं लेकिन परमात्मा भी हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है परमात्मा भी हमारी बुद्धि में गति प्रदान करता है यत्री मंत्र में भी जो प्रार्थना की गई धियो यो नह प्रचोदयात हमारी बुद्धियों को प्रेरित करो हमारी बुद्धियों में गति प्रदान करो तो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है उसको गति प्रदान करता है उसमें ज्ञान का प्रकाश भी देता है ऐसे परमात्मा को वयम हुमहे हम पुकारते हैं उसका आवाहन करते हैं, तो तम ईशानम उस समस्त जगत के रचयिता स्वामी को प्रगत तस्तुष पतिम चलायमान और स्थिर समस्त वस्तुओं के रक्षक को धीम जिनवम बुद्धि को प्रेरित करने वाले परमात्मा को बुद्धि को गति देने वाले परमात्मा को वयम हु हम पुकारते हैं बुलाते हैं हम परमात्मा को किस लिए पुकार रहे हैं परमात्मा का आह्वान क्यों कर रहे हैं वहां हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए प्रयोजन होने पर ही हम किसी को पुकारते हैं तो प्रयोजन पंक्ति के मंत्र के अंत में कहा गया स्वस्थ ये कल्याण के लिए अपने हित के लिए सुअस्थि अच्छा हो इसके लिए हमारी हर चीज अच्छी हो उसके लिए हम परमात्मा को वयम हुमे पुकारते हैं हुमहे का एक अर्थ आह्वान आव, करना है तो दूसरी तरफ स्पर्धा करना भी है परमात्मा को हम स्पर्धा करते हैं स्पर्धा प्रतिस्पर्धा अनेकों के बीच में होती है और किसी लक्ष्य को लेकर के होती है जैसे क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें स्पर्धा होती है प्रतिस्पर्धा होती है भाषण प्रतियोगिता होती है वहां भी प्रतिस्पर्धा होती है व्यापार होता है उसमें भी परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है स्पर्धा होती है एक दूसरे से आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई करते हैं तो विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से, से आगे पढ़ना चाहते हैं संस्थाएं एक दूसरे से आगे पढ़ना चाहती हैं स्पर्धा करते हैं और ये सदा सर्वत्र चल रही है प्रतिस्पर्धा चल रही है देश देश के बीच में व्यक्ति व्यक्ति के बीच में और उस स्पर्धा में हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो व्यापारी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं वो धन के लिए यश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कुछ पाना चाहते हैं खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं तो किसी लक्ष्य के लिए, लिए करते हैं प्रथम आने के लिए सबसे पहले पहुंचने के लिए सबसे अधिक भार उठाने के लिए अग्रणी रहने के लिए तो हम भी परमात्मा को पुकार रहे हैं परमात्मा के लिए हम स्पर्धा कर रहे हैं संसार में बहुत सारे सुख हैं बहुत सारे प्राप्त होने योग्य लक्ष्य हैं, उन सब लक्ष्यों में किसी एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम स्पर्धा कर रहे हैं किसी ने धन को पाया किसी ने यश को पाया किसी ने बल को पाया हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पा रहा है किसी ने ज्ञान को पाया हम स्पर्धा कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए औरों ने जो पाया उसकी अपेक्षा हम परमात्मा को पाना चाहते हैं पहले कौन परमात्मा को प्राप्त करे? ऐसा वो परमात्मा स्पर्धा के योग्य जिसको लेकर के हम सबसे अधिक स्पर्धा कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए ऐसे उस परमात्मा को और कैसा परमात्मा है वो उसका स्वरूप बताया पूषा वो सदा पोषण करने वाला है पुष्टि देने वाला है हमें बढ़ाने वाला है तो वो पूषा पुष्टि करने वाला परमात्मा नह यथा जिस प्रकार से हमारे वेदसाम असत वृद्ध वेद कहते हैं धन को हमारी समस्त वस्तुओं को वेद शब्द धन के नामों में भी पढ़ा गया है निरुक्त में निघंटु में जितने भी हमारी चीजें हैं धन संपत्ति ऐश्वर्य हैं उसको वेद शाम वृद्धे असत बढ़ाने के लिए हुआ था ये पूछा परमात्मा यथा नह जिस प्रकार हमारे वेद साम वृद्धे असत हमारी समस्त संपत्तियों को बढ़ाने के लिए हुआ था वो पुष्टि करने वाला परमात्मा हमारी संपत्तियों को बढ़ाने वाला है बढ़ाता है यह मानकर के यहां पर कथन किया जा रहा है परमात्मा हमारी वस्तुओं को बढ़ाता है हमारे वो समृद्धि देता है उस समृद्धि की कामना यहां नहीं की जा रही है समृद्धि की कामना अन्य अनेक मंत्रों में की गई है यहां पर समृद्धि को स्वीकार करते हुए कि जो पूछा परमात्मा हमारी वृद्धि करता है जिसने हमारी वृद्धि की है वह है परमात्मा जिस प्रकार से वो हमारी वृद्धि के लिए हुआ था उसी प्रकार से वह परमात्मा अदबध रक्षिता हिंसा रहित बाधा रहित जो हमारी रक्षा करने वाला है परमात्मा हमारी रक्षा भी करता है वो हमें बढ़ाने वाला है उसने हमें बढ़ाया है और वो हमारी रक्षा भी करता है जो चीज बढ़ी है उसकी वो रक्षा भी कर रहा है और अदब रक्षिता अहिंसित रूप से वो हमारी रक्षा करता है हानि न करते हुए हमारी रक्षा करता है और महर्षि ने रक्षिता का अर्थ किया निरालस रक्षा करने में तत्पर हो जिस प्रकार से आप बिना आलस्य किए सदा हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हो हमारी रक्षा करते ही रहते हो निरंतर रक्षा करते रहते हो आपकी रक्षा के रहते हमारी कोई हिंसा हानि नहीं हो सकती यदि परमात्मा आलस्य से, से युक्त होकर के रक्षा करेगा तो जब रक्षा नहीं करेगा उस समय हमारी अरक्षा होगी उसमें हमारी हानि होगी तो परमात्मा हमारा रक्षक है वो निर्बाध रूप से निरालस रूप से रक्षक है तो वो हमें जो बढ़ाने वाला है और जो हमारी रक्षा कर रहा है ऐसा वो परमात्मा स्वस्थ ए पायु हमारी सुअस्थि के लिए हमारी सब कुछ अच्छा होने के लिए हमारा रक्षक बन जाए हमारी रक्षा करे परमात्मा सबका स्वामी है सबको बनाने वाला है सबका रक्षक भी है हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है उसको हम पुकार रहे हैं वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा हो जो पढ़ना था वो बढ़ा हमारा काफी कुछ हमारे पास उपलब्ध है बढ़ चुका है और उसकी रक्षा भी चल रही है बढ़ भी चुका है और रक्षा भी हो चुकी है पढ़ाया परमात्मा ने है हमारे पुरुषार्थ में उसका सहयोग है और वो रक्षा भी कर रहा है लेकिन इतने मात्र से एक आर्य एक सज्जन पुरुष संतुष्ट नहीं हो सकता नहीं हो रहा है परमात्मा इस मंत्र के माध्यम से हमें प्रेरणा कर रहा है कि हमें और क्या सोचना चाहिए अच्छी अच्छी वस्तुओं का वर्धन कर लिया अच्छी अच्छी वस्तुओं का रक्षण कर लिया लेकिन उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए तो वो पायु सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा स्वस्थ ये हमारे सु के लिए कल्याण के लिए हो जाए हमारे कल्याण के लिए रहे और इसलिए हम उस परमात्मा को हुमहे पुकारते हैं परमात्मा से हम अपने साधनों की वृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसकी रक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और अधिकांश हमारी प्रार्थनाएं जन सामान्य की प्रार्थनाएं इसी तरह की होती है वो बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं वो रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन इस मंत्र में एक और बात कही गई कि ये सब बढ़ा हुआ ऐश्वर्य ये सब रक्षित ऐश्वर्य हमारे स्वस्थ कल्याण के लिए हो जाए वो हमारे हित के लिए हो जाए क्योंकि तो संसार के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ पाया है बहुत कुछ उनके पास सुरक्षित है लेकिन फिर भी उनका कल्याण ही हो जाए यह आवश्यक नहीं है वो इस बढ़ी हुई चीजों का इन रक्षित चीजों का उपयोग गलत कार्यों के लिए भी कर सकते हैं वो गलत कार्यों के लिए भी करते रहते हैं तो ये बढ़ी हुई और रक्षित वस्तुएं भी उनके हानि के लिए हो जाती हैं सू के लिए नहीं हो सकती होती वो कू के लिए हो जाती हैं तो परमात्मा को हम क्यों पुकारे परमात्मा को क्यों पुकार रहे हैं कि हमारी ये सब बड़ी भी और रक्षित वस्तुएं अच्छे के लिए हो जाएं कल्याण के लिए हो जाएं परमात्मा का जब हमारे सामने लक्ष्य रहता है परमात्मा को पाने का लक्ष्य रहता है तो हम परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप आचरण करते हैं ये संसार की वस्तुएं जब स्वयं लक्ष्य बन जाती हैं इनको पाना ही हमारा लक्ष्य बन जाता है हम इन्हें बढ़ाते हैं और इनकी रक्षा करते हैं और फिर इनसे तरह तरह के भोग भोगते हैं सुख को प्राप्त करते हैं और बस वही हमारा लक्ष्य बन जाता है तो ये ही बढ़ी हुई वस्तुएं और रक्षित वस्तुएं हमारे कु के लिए हो जाती हैं हमारी हानि के लिए हो जाती है तो परमात्मा को पुकारना परमात्मा को स्मरण रखना ये इन समस्त ऐश्वर्यों के सु के लिए हो जाता है इन सब का उपयोग अब सु के लिए स्वस्थि के लिए होता है हमारे कल्याण के लिए होता है मैक्सी ने मंत्र का व्याख्यान करने के बाद में अंत में फिर अपनी बात रखी कि आपसे पालित हम लोग सदैव उत्तम कामों में उन्नति और आनंद को प्राप्त हों ये उत्तम शब्द यहां पर विशेष है जो कि मंत्र के भाग को बताता है स्वस्थ ये आपसे हम पालित हैं तो हम सदैव उन्नत कामों में उन्नति करते चले जाएं और फिर हम आनंद को प्राप्त करें इन धन संपत्ति को पाकर के हम गलत कामों में ना लग जाएं, इसलिए हम आपको पुकारते हैं और परमात्मा से हम ये भी इसमें प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए आप बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं तो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है तो जब परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करता ही है तो स्वस्ति की कामना अलग से क्यों की जा रही है परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है तो हमारा अच्छा ही अच्छा होगा लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे जीवन में गलत भी होता है हम गलत भी कर बैठते हैं मंत्र में इस बात का संकेत किया जा रहा है कि परमात्मा तो प्रेरित करता है हमें परमात्मा की प्रेरणा को सुनना है स्वीकार करना है परमात्मा की प्रेरणा के रहते हुए भी जब हम परमात्मा की प्रेरणा को नहीं सुनते उसके अनुसूप उसके अनुरूप आचरण नहीं करते तो हमारा सु नहीं होता स्वस्ती नहीं होता गलत हो जाता तो परमात्मा बुद्धि को प्रेरित कर रहा है और वो हमारे कल्याण के लिए हो जाए इसका मतलब है कि हम परमात्मा की प्रेरणा को ध्यान से सुने एकांत में बैठ करके बाकी चीजों से मन को हटा करके और परमात्मा की प्रेरणा को सुनने का प्रयास करें परमात्मा की प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए उद्यत हो और ऐसा करने पर हम अपना कल्याण करेंगे हमारी स्वस्थि होगी तो परमात्मा को ही समस्त जगत का स्वामी मानते हुए हमें समस्त पदार्थों का देने वाला मानते हुए हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीजें उस परमपिता के द्वारा दी हुई होते हुए भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है यदि हम परमात्मा की प्रेरणा को नहीं सुनते उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते मंत्र के भाव को मन में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करेंगे ओ